शिक्षा का आदर्श आम जनता की शिक्षा पांचवा घर घर जाकर मौखिक शिक्षा देना एक बात और है गरीबों की शिक्षा प्रायः मौखिक रूप से ही होनी चाहिए स्कूल आदि का अभी समय नहीं आया है धीरे धीरे उन मुख्य केंद्रों में खेती उद्योग आदि भी सिखाए जाएंगे और उद्योग आदि की उन्नति के लिए शिल्प गृह भी खोले जाएंगे फिर यदि हम प्रत्येक गांव में निःशुल्क पाठशाला खोलने में समर्थ हों तो भी गरीब लड़के उन पाठशालाओं में आने की अपेक्षा अपने जीव को जीवकोपार्जन हेतु हल चलाने जाएंगे न तो हमारे पास धन है और न हम उनको शिक्षा के लिए बुला ही सकते हैं मैंने एक रास्ता ढूंढ निकाला है और वह यह है यदि पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आता तो मोहम्मद को पहाड़ के पास जाना होगा यदि गरीब शिक्षा के निकट नहीं आ सकते तो शिक्षा को ही उनके हल के पास कारखाने में और हर जगह पहुंचाना होगा यदि गरीब के लड़के विद्यालयों में ना आ सके तो उनके घर पर जाकर उन्हें शिक्षा देनी होगी गरीब लोग इतने बेहाल हैं कि स्कूलों और पाठशाला में नहीं आ सकते और कविता आदि पढ़ने में उन्हें कोई लाभ न होगा सोचो गाँव गाँव में कितने ही सन्यासी घूमते फिरते हैं वे क्या करते हैं यदि कोई निस्वार्थ परोपकारी सन्यासी गांव-गांव में विद्यादान करता फिरे और भांति भांति के उपायों से मानचित्र कैमरा भूगोलक आदि के सहारे चांडाल तक सबकी उन्नति के लिए घूमता फिरे तो क्या इससे समय आने पर मंगल नहीं होगा अब मान लो कि ग्रामीण अपना दिन भर का काम करके अपने गाँव लौट आए हैं और किसी पेड़ के नीचे या कहीं भी बैठ कर, हुक्का पीते और गप्पे लड़ाते हुए समय बिता रहे हैं मान लो दो शिक्षित सन्यासी वहाँ उन्हें स्लाइड से ग्रह नक्षत्रों या विभिन्न देशों या ऐतिहासिक दृश्यों के चित्र उन्हें दिखाने लगे तो इस प्रकार ग्लोब नक्शे आदि के द्वारा जबाने ही कितना काम हो सकता है वे गरीब पुस्तकों से जीवन भर में कितनी जानकारी ना पा सकेंगे उससे सौ गुणी अधिक जानकारी दे उन्हें बातचीत के माध्यम से विभिन्न देशों के बारे में कहानियाँ सुनाकर दे सकते हैं शहरों में जहाँ गरीब से गरीब लोग रहते हैं वहाँ एक मिट्टी का घर और एक हाल बनाओ कुछ मैजिक लेटर्न मानचित्र ग्लोब और रासायनिक पदार्थों को एकत्र करो हर शाम को वहाँ गरीबों को यहाँ तक कि चांडालों को भी एकत्र करो पहले उन्हें धर्म के उपदेश दो फिर मैजिक लैटर्न और दूसरी वस्तुओं के सहारे बोलचाल की भाषा में ज्योतिष भूगोल आदि सिखाओ तेजस्वी युवकों का दल गठन करो और अपने उत्साह उस उसमें प्रज्वलित करो केवल आग ही केवल आँख ही ज्ञान का एकमात्र द्वार नहीं है कान से भी यह काम हो सकता है इस प्रकार नए नए विचारों से नीति से उनका परिचय होगा और वे उन्नतर जीवन के आशा करने लगेंगे यहाँ हमारा काम खत्म हो जाता है बाकी उन्हीं पर छोड़ देना होगा यदि वंशानुक्रम के आधार पर शुद्रों की अपेक्षा ब्राह्मण आसानी से विद्या विद्याभ्यास कर सकते हैं तो उनके शिक्षा पर धन व्यय करना छोड़कर शूद्र लोगों को शिक्षित बनाने पर वह सारा धन व्यय करो दुर्बलों की सहायता पहले करो क्योंकि उनको हर प्रकार की सहायता की आवश्यकता है यदि ब्राह्मण जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं तो वे किसी की सहायता बिना ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं यदि बाकी लोग जन्म से ही बुद्धिमान नहीं हैं तो उनके लिए उचित शिक्षा तथा शिक्षक की व्यवस्था करो छठवां सामाजिक अत्याचार का उन्मूलन सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें गरीबों पर अत्याचार एकदम बंद कर देना चाहिए हम किस हास्यात्मद दशा में पहुंच गए हैं यदि कोई भंगी हमारे पास भंगी के रूप में आता है तो हम छुत ही बीमारी की तरह उसके स्पर्श से दूर भागते हैं परंतु जब कोई पादरी उसके सिर पर एक कटोरा पानी डालकर प्रार्थना के रूप में कुछ गुनगुना देता है और जब उसे पहनने को एक कोट मिल जाता है चाहे वह कितना भी फटा पुराना क्यों न हो तब यदि वह किसी कट्टर से कट्टर हिंदू के कमरे में पहुंच जाए तो इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है ऐसा कोई नहीं जो उससे सप्रेम हाथ मिलाकर बैठने के लिए कुर्सी न दे इससे अधिक विडंबना की बात क्या हो सकती है समाज की यह अवस्था दूर करनी होगी पर धर्म का नाश करके नहीं वरन हिंदू धर्म के महान उपदेशों पर चल और उनके साथ हिंदू धर्म के स्वाभाविक विकास बौद्ध धर्म की अपूर्व सहृदयता को जोड़कर लाखों स्त्री पुरुष पवित्रता के अग्निमंत्र से दीक्षित होकर ईश्वर के प्रति अटल विश्वास से शक्तिमान बनकर और गरीबों पतितों तथा पद दलितों के प्रति सहानुभूति से सिंह के समान साहसी बनकर इस संपूर्ण भारत देश के एक छोर से दूसरे छोर तक सर्वत्र उद्धार के संदेश सेवा के संदेश सामाजिक उत्थान के संदेश और समानता के संदेश का प्रचार करते हुए विचरण करेंगे भारत के इन दिनहीन लोगों को इन पद दलित जनों को उनका अपना वास्तविक स्वरूप समझा देना परम आवश्यक है जात पात का भेद छोड़कर कमजोर और मजबूत का विचार छोड़कर हर स्त्री पुरुष को प्रत्येक बालक बालिका को यह संदेश सुनाओ और सिखाओ कि ऊंच नीच अमीर गरीब और बड़े छोटे सभी में उसे एक अनंत आत्मा का निवास है जो सर्वव्यापी है इसलिए सभी लोग महान तथा सभी साधु हो सकते हैं आओ हम सबके समक्ष घोषित करें उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत उठो जागो और जब तक अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक न लो। उठो जागो निर्बलता के इस व्यामोह से जागो वस्तुतः कोई भी दुर्बल नहीं है आत्मा अनंत सर्वशक्ति संपन्न और सर्वज्ञ है इसलिए उठो और अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करो तुम्हारे अंदर जो भगवान हैं उनकी सत्ता को उच्च स्वर में घोषित करो उन्हें अस्वीकार मत करो